श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग प्रथम अध्याय तृतीय पाद जय गोपाल सेन के मकान पर श्री रामकृष्ण देव सिंदूरिया पट्टी के मणिमोहन के मकान में श्री रामकृष्ण देव का कीर्तनानंद तथा भावावेश देखकर केवल हम ही आध्यात्मिक राज्य में अदृष्ट पूर्व नया प्रकाश देखकर मुग्ध हुए थे ऐसा नहीं मित्रवर वरदा सुंदर ने भी वैसा ही अनुभव किया था और फिर इस बात की खोज करने लगे कि और फिर कब कहाँ श्री राम देव इसी प्रकार का आनंद करेंगे उनकी यह चेष्टा सफल होने में विलंब नहीं लगा दो दिन बाद ही अग्रहण तेरा अट्ठाईस नवंबर बुधवार को सुबह उनसे भेंट होते ही उन्होंने बताया आज शाम को श्री राम कमल कुटीर में केशव बाबू को देखने जाएंगे और संध्या होने पर माथा घासा गली के जयगोपाल सेन के यहाँ पधारेंगे देखने चलोगे ना। श्रीकेशव चंद्र उन दिनों बहुत बीमार थे यह बात हम जानते थे इसलिए हमारे जैसे अपरिचित व्यक्तियों के कमल कुटीर जाने से संभवतः उन्हें ठीक न लगे हमने श्री जयगोपाल के घर जाकर श्री रामकृष्ण देव के दर्शन करने का निश्चय किया माथा गली बड़े बाजार के किसी भाग में होगी यह समझकर हम पहले वहीं पहुँचे और पूछते पूछते श्री जयगोपाल के घर पहुँच गए उस समय संध्या हो गई थी मणिमोहन के यहाँ के उत्सव के सदृश आज भी तीसरे पहर कुछ वर्षा हुई थी हमें अभी तक याद है सड़क के कीचड़ में से होकर हम गंतव्य स्थल पर पहुंचे थे यह या भी याद है कि मणिमोहन के मकान की तरह जयगोपाल बाबू के मकान का दरवाजा भी पश्चिम ओर था और हम पूर्व मुख होकर उस मकान में प्रविष्ट हुए थे हमने एक व्यक्ति से पूछा कि श्री रामकृष्ण देव पधारे हैं या नहीं उन्होंने हमें आदरपूर्वक बुलाकर दक्षिण की सीढ़ी से पूर्व की ओर उत्तर दक्षिण विस्तृत प्रशस्त बैठक में जाने के लिए कहा ऊपर की मंजिल के उस कमरे में जाकर हमने देखा वह कमरा बहुत ही साफ और आज के उत्सव के लिए सजाया हुआ है बैठने के लिए फर्श पर जरी बिछी है उसी पर श्री राम कृष्ण देव कुछ ब्राह्म भक्तों के साथ बैठे हैं नव विधान समाज के दोनों आचार्य श्री शर्मा और श्री अमृतलाल बसु भी इन लोगों में थे यह या हमें याद है इसके अतिरिक्त मकान मालिक श्री जयगोपाल तथा उनके भ्राता उस मोहल्ले के उनके दो तीन मित्र और श्री रामकृष्ण देव के साथ आए हुए दो तीन भक्त भी वहाँ उपस्थित थे श्री रामकृष्ण देव जिस युवक को हुटको कहते थे उन छोटे गोपाल नामक भक्त को भी पास देख कर हमने समझा आज का सम्मेलन सर्वसाधारण के लिए नहीं है और हमारा वहां आना उचित नहीं हुआ अतः सबको भोजन का बुलावा आने के पहले भी हम लोगों ने वहां से भाग जाने का परामर्श किया था यह भी हमें स्मरण है घर में प्रविष्ट होकर हमने श्री कृष्ण देव के चरणों में प्रणाम किया उन्होंने कुछ विस्मय के साथ पूछा तुम लोग यहां कैसे आए हमने कहा समाचार सुना था कि आप आज यहां पधारेंगे इसलिए आपको देखने आए हैं हमें मालूम हुआ कि हमारा उत्तर सुनकर वे कुछ प्रसन्न हुए और बोले बैठ जाओ हम लोग निश्चिंत मन से बैठकर उनका उपदेश पूर्ण वार्तालाप सुनने लगे